श्री गर्गसहिहिता श्री मथुरा खंड उन्नीसवा अध्याय श्री कृष्ण का उद्धव के साथ ब्रज में प्रत्यागमन और यमुना तट पर गवों का उनके रथ को चारों ओर से घेर लेना गोपों के साथ उनकी भेंट नंदगांव से नंद जी एवं यशोदा का गोपो एवं गोपियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए निकलना तथा सबके साथ श्री कृष्ण का नंदनगर में प्रवेश श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके ब्रज में जाने का विचार किया समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकड़ी जाल मंडित सुवर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए गोवर्धन गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंचे ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौें चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गई उन सबके स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था वे कान और कूछ उठाकर रंभा रही थी। उनके साथ बछड़े भी थे मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गवे। नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थी उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी राजन जैसे बादल रथ अरुण और अश्व सहित काल के सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौ ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया गोपाल श्रीहरि उन सब गौ के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए गौों के समुदाय को उनके समीप गया देख श्री रामा आदि ब्रज बालक विस्मित हो परस्पर कहने लगे गोप बोले सखाओं उस वायु के समान वेघशाली तथा काश्य पत्र अर्थात झांस की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को जिसमें सैकड़ों अश्व जूते हैं तथा जो शत सूर्यों के समान शोभाशाली है गौों ने कैसे घेर लिया है गौों की इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर कर बंदनवार का सात करते हैं श्री नारद जी कहते राजन मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रद्द कूद पड़े और उन सब को आगे करके प्रेम विवल हो अपनी दोनों भुजाओं से से लगे नेत्र कमलों से बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सब को हृदय से लगाया अहो इस भूतल पर भक्त के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है मिथिलेश्वर वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विफल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ न हो सके तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि ने उन प्रेमानंद थे विफल सखाओं को मधुरवाणी से आश्वासन दिया श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा उद्धव ने नंद गांव नगर में जाकर बताया के श्री कृष्ण पधारे हैं गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिबा लाने के लिए निकले भेरी मृदंग पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे लाजा अर्थात खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूर्ण में सोने की साकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्री विज्वानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए नंद उपनंद ब्रज्भानु बूढ़े जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार बांसुरी गुंजा और मोर पंख लिए नगर से बाहर निकले नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालता लिए हाथों में बंसी भेद और विषाण अर्थात सिंह धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिलाकर नाचते थे सखियों के मुख से श्रीहरि के शुभागमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सब को अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मनी अपने सुगंध लुटाया करती है मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के आठ सोलह बत्तीस और दो जूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आई नरेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियाँ अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहाँ आई प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थी ऐसा लगता था कि वृक्ष गौ मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया यशोदा से श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था नंद उपनंद और विश्वानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे तदनंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर कर स्वयं व्रथ पर बैठे और नंद उपनंद तथा गो समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पुरवासनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा खील बिखेरे श्रीहरि के घर पधारने पर गोपों ने वहाँ जय हो जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे लाला तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है क्योंकि इसने गोप जनों के जीवनभूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया नृपेश्वर इस प्रकार मैंने श्रीहरि के व्रज में पुनरागमन का वृत्तान्त तुमसे कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो श्रीहरि का यह विचित्र चरित्र देवताओं और अचुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का व्रज में आगमनोत्सव नामक उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ